नमस्कार आप सुनर रेडियो माधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में प्रेम जी हैं जो पेशे से वकालत करते हैं एडवोकेट हैं और इसके साथ में एक बहुत बड़ी खूबी उनके अंदर है कि वो एक आर्टिस्ट है एक कलाकार है एक राइटर है लिरिक्स लिखते हैं और गुजराती गीत संगीत जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं और फिल्मों के लिए भी उन्होंने लिखे हैं गुजराती फिल्म के लिए तो आज हम प्रेम दवे जी से उनकी कहानी सुनेंगे आप सभी की तरफ से प्रेम जी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार ओम शांति कैसे हैं प्रेम जी आप बस बढ़िया आप कैसे हैं हम भी बढ़िया हैं और आपको सुनने के लिए बेताब हैं <laughs> तो मैं चाहूँगा कि एक हाद सुंदर खूबसूरत गीत आपका जो है आ, लिरिक्स राइटर है तो थोड़ा सा सुनाइए हमें अच्छा लगेगा चाहे गुजराती में ही सुना दिए गुजराती में अभी मैं लिखा था मेरा सॉन्ग जी आ, उसमें मैंने ऐसा लिखा था कि कोई तू गजल तारों शायर हूँ बनू मन आंखों निछे मौन थी अल्फाजो फरे बरसा मराधा बड़े कानो तारी जो करे छे तू नहीं तो आ जीवन शु एक पड़ना जीव कोई तू गजल तारो शायर हूँ बनू क्या बात <laughs> चलिए बात ही खूबसूरत जो है गीत आपने सुना है और मैं चाहूँगा प्रेम जी जैसे कि आप वकालत के पेशे में कैसे आए शुरुआत कैसे की इसकी आ, <laughs> क्या बचपन से ही आपको रुचि था <laughs> जी मतलब बचपन से रुचि तो पता नहीं पर जैसे कहा जाता है कि सबकॉन्शियसली कुछ चीज़ें आपके से इर्द गिर्द अगर हो तो वो आपका इंस्पिरेशन बन जाती है या पात बन जाता है मेरे पिताजी जो है वो सूरत में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर है और वो वकालत क्षेत्र में है तो बचपन से उनको मैंने देखा है और पहले उनके uh, आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर में नाम या वगैरह आता था और उन्होंने जो सेवाएं की है प्रोसिक्यूशन uh, के तौर पर विक्टीम्स के लिए वो भी मुझे पहले से बहुत अद्भुत लगता था <laughs> तो मुझे बचपन से ऐसा था कि मैं एडवोकेसी में आऊँ और लॉ के फील्ड में आकर जो अपना योगदान सोसाइटी के लिए दे सकूं या जिन विक्टिम्स के को लिए कोई नहीं है या जहां तक राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन या जिसे कहते हैं लीगल लाइट पहुंची नहीं है वहां अगर मुझे कुछ करना है तो वो एक ही क्षेत्र है वकालत बिल्कुल तो इट वाज माय इंस्पिरेशन अच्छा वर्तमान समय में जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी इंडिया एक डेवलोपिंग कंट्री है टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है लोग जागरूक हो रहे हैं पढ़ लिखे लोग बढ़ रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी क्राइम रेट कम नहीं हो रहा है इसके पीछे क्या रीजन है आप एज एडवोकेट क्या सोचते हैं यदि मैं इसके मूल में जाऊं तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम लोग हमारे रूट से काफी दूर है हम बने हैं किसी एक न्यूक्लियस में इसके इर्द गिर्द अपने आप को एक्सपांड करके अपनी ऑर्बिट्स को स्ट्रॉन्ग करके और अपने इनर जो सोल है या Uh, कोई एनर्जी जो विद इन काम कर रही है उसको हम अपने श्रेष्ठ पद पर या सर्वोत्कृष्ट पद पर पहुँचाएं mm -hmm. उससे हम बहुत ही दूर हैं कोसों दूर है जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी दृणा हो द्वेष हो कोई ईर्ष्या हो कोई कोई दूसरे दोष हो या कुछ भी हो वो कार्य कर रहे जो क्राइम रेट के लिए रूट कोस है mm -hmm. और अगर ऑन दी अदर हैंड आजकल हर जगह कॉम्पिटिटिव हो गया है हमारे देश में वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्री वी आर नॉट डेवलप कंट्री वेर वी कैन टॉक अबाउट ग्रोथ वी आर स्टिल हियर टू टॉक अबाउट डेवलपमेंट अब यहां बहुत सारी हमारे पास नेचुरल या बहुत प्रकार की समस्याएं तो है ही उसके mm -hmm. साथ हमें आगे बढ़ना है इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने प्रकार के लोग <laughs> इतने प्रकार के कल्चर तो ये बहुत सारे डिफ्रेंसिस भी इसके कॉज होते हैं जी जी जी तो कैसे हम लोग इसको समप कर सकते हैं या अपने ओरिजिनल जैसे कहा ना अपने की एक एक एनर्जी है जिसके हम कौसो दूर हैं जी तो कैसे हम लोग नज़दीक जा सकते हैं या उसके समीप आ सकते हैं मेरा यह मानना है कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं हम पहल प्रथम विश्वविद्यालय स्थापना करने वाले लोग हैं हमारा गर्वित इतिहास है कुछ इन्वेजन या कुछ माइग्रेशन के बस उसके हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए लेट्स गो एंड लेट्स गो बैक टू द रूट्स और स्कूलिंग से बचपन से जी, जी, हर बच्चा ये पढ़ना चाहिए कि उसका नैतिक जो फर्ज है उसकी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है हम हर किसी को सिखा रहे हैं आज कैंपेन्स करके कि आपका राइट्स क्या है बट वी आर नॉट टीचिंग एनी वन कोजेंटली कि आपकी ड्यूटीज़ क्या है आपकी फ़र्ज क्या है आपका कर्तव्य क्या है यदि वो सिखाया जाए तो मैं सोचता हूँ या समझता हूँ कि थोड़े साल थोड़े दशकों के बाद धीरे धीरे कुछ सुधार आएगा पर बड़ी लंबी यात्रा है बट इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट फ्राम एनी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया प्रेम जी आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं का आपकी बात दिल तक पहुँच रही हैं और जैसे लिखने की बात आते हैं तो आपको बचपन से ही पिताजी के आर्टिकल्स आप पढ़ते रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन या इंस्परेशन मिला होगा या जो फिल्मी गीत या ये सब लिखने का प्रेरणा आपको सबसे ज़्यादा किन से मिली तो मेरे जो दादी जी है स्वर्गीय तिलोत्तमा बेन वो बहुत पढ़ते थे अच्छा। उनका जो वांछन का एरिया था बड़ा विशाल था तो उनकी पढ़ाई मैं बचपन से उनके पास से कुछ नॉवेल्स पढ़ता था कुछ स्टोरीज पढ़ता था कुछ आर्टिकल्स अच्छे उनके साथ बैठ के मैंने चर्चा में करता रहता था और ये जो रीडिंग का शौक़ पहले से था हालांकि मुझे कभी भी ये नहीं पता था कि मैं किसी प्रोफेशनली किसी जगह पर या किसी के लिए कुछ लिख पाऊँगा तो वो धीरे धीरे मैं कुछ ना कुछ अपने लिए लिखता था पर कहीं किसी एक जगह पर किसी को ज़रूरत थी और मैंने दो लाइन लिख दी थी और वहाँ से कुछ कंपोज़र्स और कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स और कुछ फिल्म के जो लोग होते हैं उनको उनको पसंद आई और धीरे धीरे मुझे वो जो है काम मिलता गया अप्रोच करते गए और मैं लिखता गया और फिर मुझे साथ साथ ये भी सीखना पसंद आया कि उसका मैं व्याकरण पढ़ूँ उसकी जो रीति है वो पढ़ूँ उसका स्ट्रक्चर पढ़ूँ तो मैं पैराल पढ़ता रहता हूँ पर ज़्यादातर मैं लिखता हूँ अपने <laughs> लिए अपने मन के लिए <laughs> तो पहली जो फिल्म फिल्मी गीत जो गुजराती के लिए लिखा हो उसके बारे में बताइ सबसे पहले मैंने एक वेब सीरीज़ आई थी गुजरात में या रोन करके उस वेब सीरीज़ के लिए मैंने गाने लिखे थे जी उसमें मैंने एक माँ के ऊपर गाना लिखा था दोस्तों दोस्तों यारी के लिए गुजराती में गाना लिखा था वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और बीच में मैंने आ, कुछ औरिजनल एल्बम सॉन्ग्स लिखे जो इंडिविजअली रिलीज होते हैं हाँ, वो लिखे हाँ, हाँ। जिसमें फॉर्चुनेटली विध गॉड्स क्रेस जैसे हमारे बॉलीवुड के बड़े मशहूर गायक और कंपोज़र हैं सलीम मरचन्ट सलीम सुलेमान जो काम कार्य करते हैं उन्हें सलीम मरचन्ट जी ने मेरे एक सॉन्ग में गाया उसके बाद उससे पहले एक सॉन्ग में श्रीराम चंद्रा जो इंडियन आइडल विनर थे उन्होंने मेरे एक सॉन्ग में गाया और ऐश्वर्य मजमोदार ने मेरे सॉन्ग में गाया है और अभी एक गुजराती फिल्म में कर रहा हूं जो मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन वो पाइप इन इन द पाइपलाइन है और साथ ही साथ हम लोग कुछ सॉन्ग बैंक जैसा भी हमारे पास है जो धीरे धीरे पाइपलाइन में इंडिविजअली या किसी फिल्म या वेब सीरीज के तौर पर धीरे धीरे रिलीज़ होंगे मैं कुछ शॉर्ट फिल्म लिखता हूँ जिसके लिए मुझे रिकोग्निजन और सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिले हैं और मैंने एक सॉन्ग लिखा था जो रास था गुजराती जो गुजरात के सिंगर हैं मीत जैन उनके लिए हुँ, हुँ. तो उस रास के लिए मुझे इंडिपेंडेंट लिरिसिस्ट बेस्ट इंडिपेंडेंट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी दिया गया था क्या तरह मेरी जर्नी हुई है आ, हिंदी फिल्मों के बारे में या गानों के बारे में कुछ बातें अपनी बताएंगी हाँ जी आ, तो मेरा ये मानना है कि हुँ. हिंदी फिल्म या हिंदी गाने बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न वाले रहे हैं जी काफ़ी दशक तक बॉलीवुड की जब शुरुआत हुई काफ़ी दशक तक हम उत्तर पूर्वी हिंदी या कनिष्ठ हिंदी जिसे कहा जाता है ऐसे सॉन्ग्स हमने सुने जहाँ पर हमें जो व्यक्ति लिख रहा है उस व्यक्ति का रिफ्लेक्शन दिख जाएगा मतलब वो किस रीजन से आ रहा है किस कल्चर से आ रहा है कौन से रीडिंग से आ रहा है उसके बाद बीच में कुछ गानाएँ जो कहीं मतलब से दूर थे कहीं Uh, मात्रा इलेक्ट्रिक जिसे लिरिसिस्ट होते हैं हो इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिक लिर प्रकार से लिखे गए और उसके बाद फिर से अब दौर आया है कि लोग पढ़ रहे हैं उर्दू साहित्य पढ़ रहे हैं कनिष्ठ हिंदी पढ़ रहे हैं और हम फिर से गांव की भाषाएं जो आज प्रयोग हो रही है गानों में हम देख रहे हैं चाहे वो किसी ह्यूमर के तौर पर हो या किसी संदेश के तौर पर हो पर वो हो रहा है और आज के अगर आप गाने सुने जो एक चीज़ मुझे अच्छी भी लगती है कि हम फिर से जहाँ जैसे कबीर जी ने कुछ लिखा हो या रहदास जी ने कुछ लिखा हो या तुलसीदास जी ने कुछ लिखा हो तो ऐसे सॉन्ग्स की भी झलक हम ले रहे हैं या अमीर खुशरो की झलक हम ले रहे हैं तो फिर से वो दौर आया है जब रिसर्च भी शुरू हुआ है बिल्कुल बिल्कुल प्रेम जी एक और बात पूछना चाहूँगा आपको सबसे ज़्यादा किन के गाने पसंद है <laughs> आ, मुझे कोई आई आई रियली डोंट बिलीव इन फेवरेटिजम बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है इंडस्ट्री में और अगर मैं अपनी बात करूँ तो तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है पर अगर मुझे कोई एक आध नाम लेना है तो इरशाद कामिल जी के गाने मुझे पसंद है जो लिखते हैं लिरसिस्ट है। तो अभी एक नाम मेरे जहन में आ रहा है बाकी काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्पायर किया है और काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट भी किया है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और रेडियो के माध्यम से आपको राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो प्रेम जी उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे खास करके युवा लोगों के लिए के लिए युवा लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हम बहुत सारे लेयर्स में जी रहे हैं आजकल <laughs> तो थोड़े लेयर्स हम हटाएं और जो भेद है जी धार्मिकता और आध्यात्मिका आध्यात्मिकता का वो समझें भेद है शास्त्र में पुराण में महाकाव्यों में धर्म में और उसकी सीख में वो समझे अपने आप अपने आप को क्वेश्चन करें जो आप जहाँ पर कुछ सीख रहे हैं, वहाँ भी क्वेश्चन करें और वहाँ से कुछ गेन करें और कभी भी रिजिडिटी ना लाए हुँ, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी रखे और बाकी सब स्वस्थ रहे व्यस्त रहे और मस्त रहे <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया यूथ के लिए आशा करूँगा हमारी यूथ समझ रहे होंगे कि आज के समय में जो हम लोग अलग अलग जो लेयर है हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको हम लोग मैनेज नहीं कर पाते कहीं ना कहीं एक जगह पे हम लोग जो हैं उसको ठीक समझने की कोशिश के लिए खुद को टाइम भी नहीं दे रहे हैं तो हमें अपने लिए भी टाइम देना है और अपने लाइफ को डिज़ाइन करना है डेकोरेट करना है तो वहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है जैसे प्रेम जी ने बताया है कुछ लहर कम कर देना वरना जो भी हमारे अनवानटेड चीज़ों को हमने स्टोर किया है उसको स्टोर को थोड़ा एमटी करें और जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं उसे बहुत ही अच्छी तरह से खूबसूरती से रखें तो प्रेम जी मैं चाहूँगा फिर जाते जाते एक हाथ कोई भक्ति गीत आप ज़रूर सुनाए हमारे सभी श्रोताओं को <laughs> मैं एक भक्ति गीत मुझे बड़ा पसंद है कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर, भक्त प्रेम के पाले पढ़ कर, प्रभु को रूप बदलते देखा प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान टले टल तल जाए अपना मान टल तल जाए भक्त का मान न टलते देखा प्रभु को नियम बदलते देखा <laughs> और मैं बाबा जी के लिए एक, एक मेरे जहन में एक जी लाइन आई है कि विधि का विधान बदल कर जिन्होंने अपनी जीत कर ली थी तय कि विधि का विधान बदल कर जिन्होंने अपनी जीत कर ली थी तय ऐसे पावन सपुत को जन्म देने वाली भारत माता की जय क्या बात क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम दवे जी बहुत ही अच्छी बात है आपने सुनाया अपने अनुभव के और आशा करूँगा कि आप इसी तरह लिखते जाएं आगे बढ़ते जाएं और एक जो पुरातन संस्कृति सभ्यता से लोगों को बनाए रखे जोड़े रखे ऐसी शुभ आशा के साथ ढेर सारी खुशियां आपको चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही प्रेम दबे जी को आपने सुना आशा करूंगा उनकी गीत संगीत और जो लिरिक्स उन्होंने सुनाए हैं वो आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि ये भी एक ऐसा जो भाव है जहाँ पर हम सभी को जो है कहीं ना कहीं कोई भी गीत हो वो आकर्षित जरूर करता है तो आप गीत संगीत के साथ जुड़े रहें अपने मन को जो है शांति प्रेम आनंद से भरपूर करें ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन वन ज़ीरो सुनते रहो मुस्कराते रहो तेरी मुस्कान का जादू दिल को सुकून देता है तेरे बिना जीवन सा लगता है तेरी हंसी की खनक दर्द को मिटा देती है तेरी आंखों की चमक जैसे से की किया तेरी बातों की मिठास जैसे शहद की बात तेरे साथ बिठाए पल सपनों की कहानी तेरे बिना ये दुनिया अधूरी सी कहानी हर पल को खास बना देता हर लम्हा तेरे साथ जैसे खुशी की बरसा तेरी यादों में बसा हर दिल का जज्बा एक तो सपनों की कहानी तेरे बिना ये दुनिया अधूरी सी कहानी एक तेरा दीदार दुनिया को रोशन कर देता तेरी मौजूदगी का एहसास हर पल को खास बना देता हर लम्हा तेरे साथ जैसे खुशी की बरसात तेरी यादों में बसा हर दिल का जज्बा एक तेरा दीदा गाँवों को बुला देता है तेरी मुस्कान का जादू दिल को सुकून देता है